श्री सीता वर्णाथसा रंदम मंगला कर्ता वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंडीकशौरसौरभ समाहित सहित चि हंतमनिषं मुहंस सेम सन्न सात परागपुण्यम दूर्वादलुति तरुण्युने हेमांबरंबर विभूषण भूषितांग कंदकोटिकम किशोरूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज जान यत्र रघुनाथ यघुनाथ तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि भास्पिपूर्ण मारुतिं नमथ राक्ष गंगा गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरीभूषितम भाग नाण प्रियमंग वाराणसी वाणसीपति भज विश्वनाथ श्रीगुचरण सरोज रज निजुपूर सुधारणो रघुवर विमल यश जोदायक फलच्यार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गू शाममत हो सा लेत सदा सुधी दी की सहज दया के धाम जननी जनक राज सुर्खी प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेष्ठाम नम पार्वती पते हर हर महादेव Maham Mahadev Hey Ram Ram पूज चरण संतोजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा भूमता श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा और अकारण करुणा के कारण श्री रामचरित मानस के माध्यम से भगवत भक्त भूषण श्री भरत जी की चार चरितवली के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवत नाम संस्कीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो जय सिया राम जय जै जय सी राम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 जय श्रिया राम जय जय शिया राम जय श्रिया राम जय जय जय श राम जय जय श राम मंगल भवन अमंगल हदि मंगल भवन उमा सहत जयी जपत पुरा रे उमा सहत जपत पुरा जय शराम जय श राम सुमिर पवन सुत पावन नाम पवन अपने बस करी राके राम अपने बस जय श्रिया राम जय जय श्री शरण शरण दया की धाम अशरण शरण धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा राम जय श्रिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय राम, राम, राम, राम। करुणा कर अपना लो राम करुणा अपना दास बना लो, राम, अपना बना, बना लो राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम अपना जय श्रिया राम जय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 siya naam jai jai siya naam jai siya naam jai siya naam jai jai siya naam jai jai siya naam jai siya naam jai siya naam jai Jai Ram, Jai Jai Si Ram, Jai Si Ram, Jai Jai Si Ram, Jai Si Ram, Jai Jai Si Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Si Ram, Jai Jai Si Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Si Ram, Jai Jai Si Ram.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 Jai Jai Ram, Jai Jai Jai Ram, Jai Siya Nam, Jai Jai Siya Nam, Jai Siya Nam, Jai Jai Siya Nam, Jai Siya Nam. सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जै। भक्ति जय नाथ नहीं भरत सो भ्रात नहीं सीयसी न मात तीन लोक काहू है, शबरी सो प्रेम नहीं लक्ष्मण सो नेम नहीं हनुमथ सी न जो साधु सिर मौर है भारत सो देश नहीं राम सो राजेश नहीं वेद सो संदेश नहीं सुग्रीव सी न दौर है गंग सो न पानी महादेव सो न दानी संत तुलसी की बानी सी न बानी कहू और है श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री प्रेम पी राम प्रेम दी पूर होत जन्म नरत मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को श्री राम दारिद्रदम दूषण सुजस मिश्र अपहरत को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 श्री सीताराम चरणाम्बुजचरित श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का समापन करते हुए भगवद भक्ति भूषण श्री भरत जी के संदर्भ में यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं जिनका आशय है श्री सीताराम प्रेमामृत से परिपूर्ण श्रीभरत जी का यदि अवतार न हुआ होता तो मुनियों के मन को भी अगम इम नियम सम आदि इन विषम व्रतों का अपने व्यवहारिक जीवन में कौन आचरण उपस्थित करता है अपने स्वयस के बहाने भक्त जनों के जीवन के दुख दाह दरिद्रता दंभ आदि दोषों का अपहरण कौन करता और कलिकाल में इस तुलसीदास ऐसे सठ को श्री राग, राम के समक्ष उपस्थित करके शरणागति कौन दिलाता है श्री भरत की ऐसी महिमा है श्री तुलसीदास जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि श्री भरत जी की तरह दूसरा कौन है तो वे कहते हैं भरत जी जैसे तो भरत जी ही हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझान इनके गुणों की कोई सीमा नहीं है अनंत गुण है अनंत गुणगण निलय है और अन उपमेय हैं इन जैसे यही हैं और वे श्री भरत तीर्थराज प्रयाग में प्रार्थना कर रहे हैं सीता राम सीता राम चरण रथी मोरे सीताराम माकर सीताराम माकर अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तु o oh, oh, oh, oh. a ah, ah, ah. राम सीता राम सीता राम श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम है और यह उन्हें भी पता न लगे जानो राम कुटिल करी मोही लोग ही गुरु साहिब द्रोही देखो प्रेम की बड़ी विलक्षण महिमा है अनिर्वचनीय है प्रेमी कम से कम इतना तो चाहता ही है कि हम जिसे प्रेम करें वह हमें प्रेमी समझे लोग शिकायत भी यही करते हैं हम उनसे इतना प्रेम करते हैं वो समझते ही नहीं पर श्री भरत जी के जो प्रेम की ऊंचाई है अद्भुत हो जाए वे कहते हैं कि जिनसे मैं प्रेम करता हूं और जिनके प्रेम की भिक्षा मांग रहा हूं उन राम जी को भी पता ना लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं वादा करके एक प्रेमी ने कहा कर। वादा करके के आए राधा के घन ना न आये वादा करके शाम ना आए और ये प्रेम कैसा अद्भुत इश्क का सौदा ये प्रेम इश्क का सौदा कितना सस्ता बिक भी गए पर दाम ना पर प्रेमी क्या सोचता है मुझको लाख बुरा कहे दुनिया मुझको लाख बुरा कहे दुनिया पर प्यारे तुम पर कोई इल्जाम ना न वादा कर के श्याम न आये भक्त तो यही चाहता है उनसे जफर जा कुछ भी कहना लेकिन मेरा नाम ना नानू राम कुटिल करी मुण लोग कहा गुरु साहिब द्रोही लोग समझे कि मैं स्वामी का गुरुदेव का गुरुजनों का विरोधी हूं राम जी समझे मैं कुटिल हूं लेकिन सीताराम सीताराम चरण रथी मोरे अनुदिन बड़ अनुग्रह श्री तो सीताराम जी की भक्ति का सुख भीतरी भीतर प्राप्त करता है आहा यह सुख है ही ऐसा ही हीला पायो गांठ ही हीला पायो गांठ गठियायो बार बार बापू क्यों खोले बार बार बापू क्यों खोले मन मस्त हुआ फिर क्या खोले मन मस्त हुआ मस्त हुआ क्या बोले रे मन मस्त हुआ क्या बोले मन मस्त हुआ ये धन मिल जाए अजय आपको जब दुख मिलता है तो हम आप सबको बताते हुए जल्द तुम्हें पता हमारे साथ क्या हो अब तक पता ही नहीं हम कितने दुख अच्छा अगर धन मिल जाए तो बताओ कि तुम्हें पता है हमें क्या मिल गया कोई नहीं बताता और ये धन ही तो है कौन सा धन राम रतन धन पा, पायो जी श्री राम रतन धन आ, और ऐसा धन खर चे न फूटे वाह को चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सभा श्री राम रतन धन आ राम धन वस्तु ई मेरे सदगुरु कृपा करी अपना योज में राम रतन धन राम रतन धन आयो जी मैंने राम रतन धन, रतन धन रतन धन रतन धन रतन धन, धन। राम रतन धन अप्री भरत भी उसी राम रतन धन को प्रेम प्रेम अद्भुत महिमा है प्रेम की ऐसी महिमा जा में परमेश्वर बंध जाए भगवान को भी जो बस में कर ले उसका नाम प्रेम है और श्री भरत इसी प्रेम भाव से भरे हुए महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे अयोध्या का संपूर्ण समाज संघ है श्री भरत श्री शत्रुघ्न भरद्वाज जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं आशीर्वाद पाते हैं लेकिन श्री तुलसीदास जी चित्र उपस्थित करते हैं कि श्री भरत कुछ बोल नहीं रहे हैं बैठे हैं और बैठे भी कैसे हैं ग्रीव सिर झुकाकर हाथ जोड़कर आंखों से आंसू गिर रहे हैं श्री भरत सिर झुकाए क्यों बैठे कुछ बोल क्यों नहीं रहे अच्छा न बोले तो सिर तो ऊपर करे जी की ओर देखें तो श्री तुलसीदास जी बोले कारण दूसरा है संकोच है कौन सा संकोच मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू बोले विषि लखी सील संकोच श्री भरत जी को यही लग रहा है कि द्वाज जी कुछ पूछेंगे कि भरत मिल गया ना तुम्हें पद तुम्हारे कारण ही यह सब हुआ है अथवा तुम्ही कई कह कई माता के पुत्र हो अथवा कुछ और पूछेंगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा सिर झुकाए बैठे हैं मानो मुंह दिखाने लायक न हो आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो खतावार हूं मैं गुनहगार हूं मैं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं सिर झुकाए बैठे भरत जी जैसा कोई संकोच ही नहीं ऐसा शील ऐसा संकोच पर महात्मा भरद्वाज ने भरत जी का जो दर्शन किया इस रूप में कि जो अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठे हों अश्रुपात कर रहे हों श्री भरद्वाज के भी नेत्र सजल हो गए रोमांचित हो गए पुलकित हो गए महात्मा भरद्वाज भरद्वाज जी ने भी भरे हुए हृदय से भरे हुए कंठ से एक ही बात कही भरत संकोच मत करो हम कुछ नहीं पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे इसलिए सुनहु भरत हम सब सुधी पाई विधि कर तब पर कि छू न बसा भरद्वाज जी कहते हैं भरत हमें सब समाचार पता लग गया है पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है विधि विधान में व्यवधान उपस्थित करना किसी के बस की बात नहीं है वह तो होकर ही रहता है कर्म गति तारे ना ही तैरी तारे ना है ना हे, ना हे, ना, हे, ना, हे, ना हे कोई ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए देखो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 अजब खेल रघुवीर अजब खेल रघुवीर ये विधि विधान है विधाता का लिखा हुआ पूरा होकर ही रहता है यह महात्माओं का भी मत है वशिष्ठ जी ने भी कहा था हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ और भरद्वाज जी ने भी कहा विधि कर्तव्य पर किचू न बस किसी का बस नहीं है और तुम्हारा ही नहीं तुम्हारी माता कहके कोई दोष नहीं भावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंतानी सब कहते केके के जी सही तो कहते न हठिलित काठानी मन में राम सिया राम सिया भिज दे बन में राम सिया भेज सियाज री बनने मै काठानी मन में राम सिया में यद्य भरत तेरा ही जायो तेरी करनी जाओ अपनों दिन आप गिरायो अपना पेर आप गिरा भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी में। राम सिया राम सिया भेज देरी बन में सब कहते रहे लेकिन कैकई माता को यह समझ क्यों नहीं आई दोष नहीं है सो भावी बस चलो इस पर थोड़ा विचार करने भावी भावी माने जो अवश्य घटने वाली घटना हो होनी हो, हो कर रहे होनी तो होकर रहे अच्छा इसीलिए इस पूरे प्रसंग को अगर देखें श्री राम जी के वनगमन में मूल हेतु भावी ही है चलो भावी को समझाने के लिए श्री तुलसीदास जी ने एक प्रसंग ही लिखा है श्री रामचरितमानस में प्रताप भानु प्रसंग हम लोग जब रामायण का पाठ करते हैं मानस का पाठ करते हैं प्रताप भानु प्रसंग आता है तो बड़ा अटपटा लगता है कि यह कहां की कथा पर श्री तुलसीदास जी उस कथा के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं क्या भावी देखो राजा प्रताप भानु राजा प्रताप भानु जंगल में गए शिकार खेलने के लिए गए और वहां कपटी मुनि के पास पहुंचे क्यों श्री तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय आप न आवे भवितव्यता कपटी मुनि ने राजा प्रताप प्रतापमान को नष्ट करने की योजना बनाई वहां भी तुलसीदास जी यही शब्द लिखते हैं जय रिपु सोई रचन उपाऊ भावी बस न जान कछु राव और अंत में ब्राह्मणों का श्राप लगा प्रताप भानु को आकाशवाणी हुई विप्रव श्राप विचार न दीना नहीं अपराध भूप कछुकीना राजा प्रताप भानु ने जब सारी कहानी ब्राह्मणों को सुनाई तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन तुम्हारा दोष नहीं है लेकिन श्राप तो लगेगा क्यों लगेगा जब दोष नहीं है का भूपति भावी मिटई नहीं जदपा दूषण तोर यह प्रसंग क्यों इसलिए कि प्रताप भानु का दोष नहीं था पर भावी ऐसी थी यह इसलिए कहा गया कि आगे कै कह कई माता का है वर्णन आएगा दशरथ जी का वर्णन आएगा तो उन्हें भी कहीं दोष मत देने लगना प्रताप भानु का दोष नहीं था पर भावी के कारण ऐसी घटना घटी इसी तरह दशरथ जी का दोष नहीं कैकई माता का दोष नहीं पर भावी के कारण ऐसी घटना घटी इसलिए यह प्रताप भानु प्रसंग पहले लिखा गया और इसीलिए श्री राम वनगमन में भी जब कैकई माता ने मंथुरा की बात मान ली और कुवेश धारण किया तो कुमतई कस कुबेश भावी अन अहिबात सूच जनु भावी वहां भी भावी और दशरथ जी आए तो तुलसी नृपति भवितव्यता बस और अंत में वशिष्ठ जी ने कहा सुनम भरत भावी प्रवल देखो है ना भावी का खेल लेकिन एक बात और कहूं मैं आपसे भावी को कोई मिटाने वाला है एक ही है भावी में टी सक त्रिपुरा भावी में भाभी भावे भावे भावी भावे मिटा सकते हैं भाभी को कौन शंकर भगवान तो शंकर भगवान ने ये भाभी क्यों नहीं मिटाई तो आप कहेंगे शंकर जी से कहा नहीं होगा किसी ने कहा महाराज दशरथ कहते आसुतोस तुम आर दान तुम आधर दानी आसुतोस तुम आरत हर आरती हरव दीन जन ज्ञानी आसुतोत तुम आओ आ तुम अवडल आसुतोत तुम अवडल आस तो तुम अवढर अवढर अवढर अवढ आसतोष तुम अवढर दाने आरत हरव दीन जन जाने भगवान शंकर से कहते इस भावी को मिटाओ आरत हरव कौन कह रहे दशरथ जी फिर भी शंकर जी ने भावी नहीं मिटाई श्री भरत जी भी तो यही कहते रहे मांग ही हृदय महेश मनाई कुशल मातुपितु तो परिजन भाई शंकर जी को मनाकर प्रार्थना करके आए अयोध्या में कोई मिला कुशलता से मात पितु तो परिजन भाई तो शंकर भगवान से हम लोग पूछे तो कि हे देवादि महादेव आप भावी मिटा सकते हैं फिर भरत जी प्रार्थना करते रहे दशरथ जी प्रार्थना करते रहे आपने यह भावी क्यों नहीं मिटाई एक ने तो कहा बाबा बोले बाबा कहीं झूठा ही प्रचार तो नहीं करा रखा है कि भावी मिटा देते हैं और शायद मिटा ना पाते और अगर मिटा पाते तो ये राम जी के घर की भावी क्यों नहीं मिटाई शंकर जी तो बड़े विनोदी हैं हंसते हुए बोले अरे राम जी के घर की जाने दो हम अपने घर की भाभी नहीं मिटा पाते कैसे उन्हें हमने सती जी को समझाया भांति अनेक शंभू समझावा भावी बस न ज्ञान उर आ भावी भावी भावी वसन ज्ञान उरावा सती जी को समझाया पर भावी के कारण शंकर जी सफल नहीं हुए सती जी को समझाने में तो शिवली अब तो बात और उलझ गई फिर उसका क्या अर्थ है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी शंकर जी बोले देखो भावी दो तरह की होती प्रारब्ध जन्य भावी दुर्भाग्य के कारण जीवन में आने वाले संकट को शंकर भगवान मिटा सकते हैं विधाता ने भाल में कैसे ही अटपटा लिखा जिनके भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया कि तुम्हें जीवन में दुख ही दुख मिलेगा सुख तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं ब्रह्मा जी कहते हे भवानी माता इन्हें समझाओ शंकर भगवान वो लोग इनके पास आ जाते और हाँ कहते हैं महाराज कहीं सुख मिलेगा तो उन्हें कुछ देने के पहले हमसे भी तो संपर्क करना चाहिए कि इनके कोटे में है कि नहीं इनकी पा है नहीं और हम अलग से देखें खां से तो इसलिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती अतिरिक्त तो ये अतिरिक्त व्यवस्था करते करते हमारे तो नाक में दम हो गई इतने रंगकन को नाक समानत हो आयो नकवानी और जिसे विधाता ने ना दिया जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया ना दिया सवार ने धन धन भोले ना तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे भी बीर तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे भी धन धन, धन भोलाना नमः शिवाय ओम नमः शिवा नम शिवाय ओम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 भोला नाथ तुम्हारे पौड़ी नहीं खजाने में गंदन भोला नाथ तीन तीन तीन तीन, तीन लोग बस्ती में बसाए आपसे से बीराने में धन धन भोलाना थोड़ी में मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली झोली को देख के जोली को देख भिखारी न समझो मेरे भोले बाबा को अना न समझो मेरे एक व्यक्ति गया भगवान शंकर का बड़ा नाम सुना था दानी कहू शंकर समनाही सोचा उन्हीं से मांगेंगे मांगने तो गया और जो शंकर जी का दर्शन किया भी नहीं मांगे लौट पड़ा वहीं से दूर से शंकर जी ने कहा क्या हुआ बोले हो ही क्या सकता है जा रहे हैं बड़ा नाम सुनकर आए थे कि यहां जो मांगो सो मिल जाता तो शंकर जी ने कहा कि अभी मांगा कहाँ है तुम तो। उन्हें हालत ही देखकर समझ गए क्या मांगे अरे भवन की जाने तो कपड़े भी नहीं नगन अमंगल भी अब क्या मांगे कवितावली में शी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह निराश होकर जाने लगा तो शंकर जी ने कहा मांगनो खांगनो देखी के नागो कहे शंकर जी थे दे, खांगनो देखी के नागो कहे खांग रे खांग मांग रे मांग परीक्षार्थ है क्या जनी मांगी ये थोरो थोड़ा मत मांगना जो मांग सको जितना मांग सको दानी कंकर सपनाए भाग्य में न लिखा हो सुख तो शंकर भगवान दे सकते भाव यू मैं टी सक त्रिपुरारी अच्छा ऐसी ऐसी युक्तियां आप शंकर जी की बात चली दे एक बात सुना काशी में एक ब्राह्मण थे उनके संतान नहीं ब्राह्मण दंपत्ति ने तपस्या की भगवान शंकर प्रसन्न हो गए क्या चाहते हो महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है पुत्र नहीं शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते हैं सुपुत्र और कुपुत्र किस तरह का चाहते हो कुपुत्र की उम्र लंबी होगी पर जीवन भर दुख देगा सुपुत्र की उम्र कम होगी पर तुम्हें सुख देगा ब्राह्मण ने कहा सुपुत्र ही दे दो अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली बड़ा अच्छा पुत्र होगा पांच वर्ष की उम्र रहेगी अंतर्धान हो गए शंकर जी अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी। बालक का जन्म और उम्र पता थी इसलिए परेशान एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष बालक की उम्र में एक वर्ष शेष रहा एक ज्योतिषी से पूछा कुछ हो सकता है ब्राह्मण देवता ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो सिद्ध संत कहां मिलेगी ब्राह्मण ने कहा इस झंझट में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है कौन नहीं है तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू करो कोई ना कोई मिल ही जाएगा संत संत हैं बट ठीक है और तुम सब में भगवान के भाव से प्रणाम कराओ बालक को ब्राह्मण ने गंगा जी किनारे काशी में कुटिया बना ली पुत्र को लेकर रहने लगे जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता नर नारी निकरे जिते जुवा वृद्ध अरु बाल गो गजबाज अनेक पस सू कर स्वान सृगाल आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ पुन प्रणाम सबको करत धरिधर धर में मात हथेलियां कड़ी हो गईं सिर पर चिन्ह बन गया लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र जब बालक की आयु में रहे तीन दिन शेष बड़े भाग से थे ही मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश सप्तषि निकले मुनि मंडल को महिमे पर के दुज दंड प्रणाम किया चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया सब तेरी तो ऋषि बोले चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भाव ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गया हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा कर जोड़ पिता बोला किम होंगे सत्य आपके बचन कहे इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन तीन रहे तीन दिन शेष है सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगेगा अब ब्राह्मण बोला अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जान ऋषियों ने कहा यह तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है आपस में सलाह की ब्राह्मण से बोले तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो कल्याण होगा इसका बालक प्रदान की न करके कठिन ही ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया सब त्रिशी उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे कुछ नहीं कहा सब ऋषियों ने प्रणाम किया पीछे उस बालक ने भी जैसे ही प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भाव सुनी ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तषि प्रसन्न हो गए मुस्कुराने लगे और क्या बोले सुनि ब्रह्म वचन मुनि मंडली चली चलो अपनी बला टली अपनी बला टली ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया ब्रह्मां चारो मुख से चिरजीव कह दिया ऋषियों ने क्या किया ने क्या किया ब्रह्मा जी बोले क्या बात है सप्तषि बोले इस बालक की आयु में दो दिन शेष हैं दो दिन ब्रह्मा जी बोले हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए सब ऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे लेकिन आज हम मुक्त हैं क्यों लोग कहेंगे सब ऋषि झूठे तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे तो सब ऋषि झूठे ब्रह्मा जी ने मुका ब्रह्मा जी बोले तो हमारी बात किसी तरह बना बोले आप ही बता आप तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी बोले परिवर्तन हो सकता है भावी में ठी सकें त्रिपुर भावी में ठी सकें भावी में ठी सकें मैं कह सक स भावी शंकर जी मिटा सकते हैं <coughs> वही चलो तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी सप्तृषि बालक शिवलोक में प्रातः का a <laughs> मेरा राज शंकर विराजमान है ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया ओम नमः शिवाय। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी को प्रणाम किया और सबसे पीछे वह बालक भूतल फरे उल्लकुट की नाई शिव ने बिनीत हंस के मुख पंच से कहो चिरजीव सुत रहो चिरंजीव सुत रहो अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए कब हमें भी कोई डर नहीं ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया ब्रह्मा का भार भोले बाबा भोले बाबा ने भोले बाबा ने ले लिया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया शंकर जी बोले बात क्या है क्या आप जानो एक दिन बचा है इसकी उम्र में एक दिन शेष है किसका बालक है सप्तषियों में ब्रह्मा जी बोले सब सप्तियों से पूछो सब ऋषि बोले काशी उस ब्राह्मण को शंकर जी बोले यह तो हमारे ही आशीर्वाद वरदान से दिया हुआ पुत्र है ब्रह्मा जी बोले तब तो और बढ़िया बात बन गई भावियो मैट सकहीं कहीं दि काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं करालम महाकाल कालम कृपालम देवादिदेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों से बोले आप लोग जाओ इस बालक को यहीं छोड़ जाओ भगवान शिव ने कहा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो निश्चिंत रहो बालक वैसे ही करता रहा शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला समय हो गया था भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबराकर शिवलिंग से लिपट गया शंकर जी प्रकट हो गए त्रसूल लेकर यमराज पर झपटे यमराज ने हाथ जोड़ ली हे देवादिदेव महादेव यह तो आपके ही विभाग की बात है ये संहार विभाग तो आपका ही है अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी आ ही शंकर जी बोले क्यों बोले आपने ही से ने कहा यमराज बोले कि पांच वर्ष की उम्र आपने ही दी है सो पूरी हो रही है शंकर जी बोले यह बताओ इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने यमराज बोले आपने तो कहे इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से यमराज बोले कि सरकार का हिसाब सुनना चाहते शंकर जी बोले सुनो क्रमशः कलयुग त्रेता द्वापर त्रेता सतयुग एक, एक युग से बड़े हैं सतयुग सबसे बड़ा है और ये युग एक बार हो जाए तो मनवंतर कल्प और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और दस ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक ऐसे दिन के मास गिन ऐसे दिन के महीने बना और मासो के वर्ष ऐसे पांच वर्ष रहे बालक सुखी साहरस सुख। यमराज ने कहा कि प्रभु जब आपके एक दिन में दस ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे इसे और वह बालक अमर हो गया महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता और वे यशस्वी ब्राह्मण पुत्र ही ऋषि मारकंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए महा यह भाव्यू में टी सक पुरा रे मैं मैट सकारी भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी यह तो सही है कि शंकर जी भाभी को मिटा देते लेकिन फिर वही प्रश्न है कि सती जी को नहीं समझा सके नारद जी को समझाया वहां भी सफल नहीं हुए और रामजी के घर में आई हुई भाभी नहीं मिटा सके क्यों तब भगवान शंकर कहते हैं कि देखो भाभी दो तरह की होती है एक दुर्भाग्य जन्य भाभी प्रारब्ध जन्य भाभी और दूसरी हरी इच्छा भावी बलवान हरी हरी इच्छा भगवान की इच्छा के कारण जो भावी होती है शंकर जी कहते उसे हम नहीं मिटा पाते उसमें भगवान की इच्छा है भाग्य को तो बदल सकते हैं दुर्भाग्य को तो बदल सकते हैं पर भगवान की इच्छा को जो भगवान की इच्छा वही हमारी इच्छा इसीलिए नारद जी को समझ में नहीं आई यह बात शंकर जी ने समझाई तब भी यही कहा गया भरत भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान हर इच्छा और ये राम जी के बन जाने में एक महापुरुष ने कहा कि श्री राम वन इसलिए चले गए क्योंकि मंथरा के रूप में लोभ आ गया कैके जी के रूप में क्रोध आ गया दशरथ जी के रूप में काम आ गया तो जहां काम क्रोध लोभ आएंगे वहां भगवान कैसे रहेंगे वह तो चले ही जाएंगे भाव बड़ा अच्छा है लेकिन इसे दूसरे ढंग से भी देखिए काम क्रोध लोभ आ गया इसलिए भगवान वन को चले गए या भगवान को वन जाना था इसलिए काम क्रोध लोभ आ गए वन जाना ये अचानक तो नहीं हुआ है अच्छा जो वन जाने की घटना को अचानक मानेंगे वो दोष देंगे मंथरा की वजह से हुआ कैके कह जी की वजह से हुआ दशरथ जी की वजह से हुआ पर मैं कहता हूं किसी की वजह से नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ये आज तो हुआ नहीं है जो इनकी वजह से हुआ हो नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को तो नारद जी भी बोले ये हमें क्या हो गया कि हमने आपको श्राप दे दिया मेरा श्राप मिथ्या हो जाए मृषा हो मम श्राप कृपाला तो भगवान क्या बोले मम इच्छा कह दीन दयाला तुम्हारे श्राप का तो बहाना है यही तो हमारी इच्छा थी कि हम अवतार लेकर धरती पर जाए बस यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें भी भगवान की इच्छा ही मुख्य थी न मंथरा दोषी न सरस्वती जी न कह जी न दशरथ जी राम कीन सोई होई होन्य अन्यथा अस नहीं कोई ये काम क्रोध लोग इतने मजबूत हैं कि इनके आने से भगवान चले जाएंगे काम आ गया इसलिए राम जी चले गए तो मजबूत कौन था काम की राम जी आ तो गया तो भगवान चले अरे जहां भगवान होंगे यहां आएंगे इसलिए इनकी क्या परवाह करना राम जी का भरोसा राम जी का चिंतन देखो गांव की घटना है बारात गई एक आदमी घर की रखवाली में चोरों ने सोचा मौका अच्छा है कोई है ही नहीं चोरी करें इनके यहां तो कहा पहले पता लगा लो जो रखवाला है वो जाग रहा है कि नहीं तो एक पत्थर मारा छप्पर पर खप्पर पर, पर तो आवाज हुई आदमी एक एकता समझ गया चोर है तो वह बोला कोई नहीं था उसके अलावा लेकिन तुरंत बोला शेर सिंह उनको बलवान सिंह को जगा और महेंद्र सिंह कहाँ हैं और बहादुर सिंह उसने आठ दस नाम लिए चोर घबरा गए बोले दस बारह भरे इसमें तो झूठे नाम सुनकर सच्चे चोर भाग गए कि नहीं अरे चोरों की क्या परवाह करना है? जब झूठे नाम इन चोरों को भगा देते हैं तो क्या भगवान का सच्चा नाम ये काम क्रोध लोभ मोह की झूठे चोरों को नहीं भगाए काम आ गया इसलिए राम क्रोध आ गया अरे इसके लिए सोचो ही मत ये तो आते ही जाते रहते हैं भगवान के भरोसे हरि के भक्तन को डर का देखो राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है और कोई नहीं क्यों इसलिए दशरथ जी को प्रेरित किया केकई के ने और कैके जी को प्रेरित किया मंथरा ने और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती जी ने और सरस्वती जी का प्रेरक कौन है शारदारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी सरस्वती जी कठपुतली है सूत्रधार नचाने वाले तो श्री राम है तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को सरस्वती जी ने मंथुरा को मंथरा ने कैकेजी को कैकेजी ने दशरथ जी को वनवास किसका हुआ राम जी का तो राम जी के बन जाने में कारण कौन है राम जी और ये होता ही है अजय अच्छा बोले प्रताप भानु को अगर भगवान की इच्छा से रावण बनना पड़ा तो ये कैसी इच्छा है उस विचारी की गलती क्या थी जो उसे रावण बना दिया गया इतना योग्य आत्मा अच्छा लोगों को ये शिकायत भी है कि प्रताप भानु को रावण क्यों बनाया इतना पुण्य आत्मा और इतना ये मैं कहता हूं आपकी शिकायत अभी दूर हो जाएगी इसे जरा दूसरे ढंग से सोचो क्या बोले रावण बना दिया इतने बढ़िया आदमी को हमने कहा एक बात बताओ आपके यहां रामलीला हो और रावण का अभिनय किसी को देना हो तो योग्य को बनाओगे कि अयोग्य को तो वो रामजी की लीला है और राम जी की लीला में रावण भी कोई ऐसा वैसा बनेगा जिसने प्रताप भानु जितने पुण्य किए हों वह राम जी की लीला में रावण बनने का हकदार होगा ऐसे ही हो जाएगा तो तो कोई। जिसके कारण भगवान का अवतार हो वह ऐसे ही वैसा नहीं बनाया जाएगा ये राम जी की लीला है और वैसे भी देखो भगवान के कारण ही भगवान को वनवास मिला एक बार क्या हुआ एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था बगीचा दिखाई पड़ा आम के फल लगे थे इधर उधर देखा कोई नहीं है फल तोड़कर खा ले चला गया अब विचार करने इस घटना में फल देखा किसने आंख ने पर आंख तो पेड़ के पास जा नहीं सकती थी गए पांव अचब पांव फल तोड़ नहीं सकते थे तोड़ा हाथ ने इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने तोड़ा नहीं देखा आंख ने गए पांव तोड़ा हाथ ने और एक अजीब बात हाथ फल तोड़े तो हाथ को स्वाद नहीं मिलेगा कि फल खट्टा कि मीठा तो जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं चखा रसना ने और अजीब बात जिसने चखा उसने रखा नहीं रखा पेट ने देखा आंख ने गए पांव तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने रखा पेट ने इतने में बगीचे का माली आया चोरी से फल खाते देखा तभी पांव पीछे से डंडा लेकर आया दो चार डंडे पीठ में जमा दिए बोलो पीठ की क्या गलती थी पीठ बिचारी न लेने में न देने में देखा आंखने गए पांव तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने रखा पेट ने पिटे पीठ और करे अपराध को और पाव फल भोग अतिविचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग यह बात समझ में नहीं आई यही कहानी किसी महात्मा को एक जिज्ञासु ने सुनाई महात्मा बोले कहानी बिल्कुल ठीक है तुमने समझ नहीं पाई कैसे का पीठ में जब डंडे की चोट लगी दर्द हुआ तो रोया कौन आंसू कहां से निकले आंख से और सबसे पहले फल देखा किसने था आंख ने। तो कितने ही घुमावदार ढंग से मिले पर फल उसी को मिलेगा जो कारण होगा तो राम जी के वन ऐसा कहीं होता है कि केके जी के कारण रामजी वन राम जी के वन जाने में राम जी ही कारण है उनकी इच्छा ही कारण है इसलिए यह राम जी की लीला है यह है भावी यह है हर इच्छा यह राम जी की इच्छा शंकर जी कहते हैं कि इस इच्छा को इस भावी को मिटाया नहीं जा सकता राम जी से प्र, अत्यंत प्रेम करने वाली कई कई माता बदल गई किसकी इच्छा से राम जी की इच्छा से क्या मंथुरा का कुसंग बदलेगा आप विचार करो परमात्मा राम जिनकी गोद में रहे हों और परमात्मा से भी अधिक महिमा जिनकी ऐसे महात्मा भरत को जिस जननी ने जन्म दिया हो उसे क्या मंत्रा का कुसंग बिगाड़ देगा पर ये भरद्वाज जी जानते हैं स्वभावी बस रानी आयानी करी कुचाली अंतहु हो कई कई माता पछताती रही युग युग तक चलती रहे यही कठोर कहानी रघुकुल में भी थी एक अभागिन राना लेकिन ये खेल किसका था हरी इच्छा भावी बलवान हरी इच्छा भावी बलवान हृदय विचारत शंभु सुना विचार तु यह हरी इच्छा है इसलिए भरत तुम संकोच मत करो हम कुछ नहीं पूछेंगे हमें सब समाचार मिल गया है तुम्हारा कोई अपराध नहीं भगवान की इच्छा थी अच्छा भरत एक बात पूछ कहें सुनहू भरत हम आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ bharat bharat bhar ah ah ah ganan bharat हम झूठ नहीं कह रहे श्री भरद्वाज जी कहते हम झूठ नहीं बोल रहे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि झूठ व्यक्ति दो परिस्थितियों में प्रायः बोलता है मित्र की प्रशंसा करने में शत्रु की निंदा करने में जो अपने हैं जिनसे मोह है उनकी इतनी तारीफ करेंगे उनमें जो गुण नहीं भी होंगे वही कहेंगे और शत्रु में जो दुर्गुण नहीं है वो भी दे गए अरे आप नहीं हमें तो जानते हैं। शत्रु की निंदा करने में और मित्र की प्रशंसा करने पक्ष वालों की तारीफ विपक्ष का विरोध पर भरद्वाज जी बोले इसलिए लोग झूठ बोलते हैं लेकिन हमें इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारा ना कोई शत्रु न कोई मित्र उदासी सुनो भरत हम झूठ न कहीं उदासीपस बन रहा हम उदासीन हैं और फिर तपस्वी हैं नियम ले रखा है इसलिए भी झूठ नहीं बोलते और फिर समाज में रहना पड़े बसते तो बोलना पड़े यहां तो वन रहा ही वन में रहते पशु पक्षियों के बीच में झूठ बोलना जरूरी नहीं है यह तो आदमियों के बीच में बोलना पड़ता है अच्छा एक अद्भुत बात झूठ बोलना यह तो भगवान की बड़ी कृपा है को अपराध पाप मानते नहीं है हम लोगों की आदत में है अच्छा हम सच भी बोलेंगे तो झूठ बोले बिना नहीं बोल सकते अच्छा अकार जैसे बैठे किताब पढ़ क्या करे कुछ नहीं किताब पढ़ रहे अब कुछ नहीं की क्या जरूरत थी कहां गए थे कहीं नहीं बाजार थक गए थे क्या खा रहे कुछ नहीं अरे वो दो लड्डू रखे थे वही खा रहे इसकी आवश्यकता नहीं थी कुछ नहीं कहने की कहीं नहीं कहने की आवश्यकता पर मैं दोष नहीं दे रहा हूं हमारे स्वभाव में कलि केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिद जनमन मीना पर यह तो भगवान की कृपा है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा पर भरद्वाज जी कहते हम तपस्वी हैं उदासीन तापस बन रहा इसलिए तीर्थराज प्रयाग में हम सत्य बोल रहे हैं क्या है सत्य सब साधन कर सुफल सुहा लखन राम सी दर्शन पा हमने तीर्थराज प्रयाग में रहकर जो तपश्चर्या की है जो साधना की है उसका फल यह है श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन लेकिन यदि कोई हमसे यह पूछे कि साधना का भजन का फल तो भगवान राम जानकी माता लक्ष्मण जी का दर्शन है पर भगवान के दर्शन का फल क्या तो हम निसंकोच कहेंगे ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा ही फल कर फल देखो भरत जी फल के फल हैं अच्छा आपने वृक्ष में लगा हुआ फल तो देखा होगा कि यह इस वृक्ष का फल है लेकिन फल का फल क्या है फल का फल है रस तो राम जी अगर साधक के लिए जीवन का फल है तो श्री भरत जी तो उस फल के रस हैं। अगर रस के कारण ही तो फल की महिमा है नहीं फल में रस ही ना हो तो रस क्या है यही है भक्ति रस यही है प्रेम रस तो भरत जी तो रस स्वरूप है प्रेम रस के रूप है इसीलिए भगवान की महिमा इसीलिए भगवान को रसो वैसा कहा गया रस ते ही फल कर फल भरत इसे औपचारिकता मत समझना यह मैं कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा करना वो झूठ न कहा ही भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन ते ही फल कर फल फलदरस तुम्हारा सेहत प्रयाग सुभाग हमारा ये प्रयाग के साथ साथ हमारा सौभाग्य है अब ये बड़ी अद्भुत बात है भरत तुम आए हो प्रयाग में ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है ये तीर्थ राज प्रयाग का सौभाग्य है कि भरत तुम्हारे ऐसे भक्त का आगमन हुआ महात्मा का आगमन हुआ सौभाग्य क्यों श्री भरद्वाज जी बोले इसलिए भरत तुम भी प्रयाग हो तुम कोई तीर्थ यात्री नहीं स्वयं तीर्थराज हो प्रयाग में तो गंगा जी यमुना जी सरस्वती जी हैं भरद्वाज जी बोले भरत तुम्हारे जीवन में भी तीनों हैं राम भगति यहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरनी कर्म कथा रविनंदिनी वरणी तुम्हारे जीवन में भी तीनों हैं यहां बटवृक्ष है तो तुम्हारे जीवन में बट विश्वास अचल निज धारा तुम भी तीर्थराज हो अच्छा चलो यह मान भी लिया जाए कि श्री भरत भी तीर्थराज हैं और प्रयाग भी तीर्थराज है तो दोनों बराबरी वाले मिलेंगे तो सौभाग्य की बात कहां प्रसन्नता की बात है आज हमको हमारी बराबरी का मिला लेकिन अपने से बड़ा कोई मिले तो सौभाग्य भरद्वाज जी कहते हैं हमारा तो सौभाग्य है ही पर प्रयाग का भी सौभाग्य प्रयाग का सौभाग्य क्यों भरत तुम भी प्रयाग हो और यह प्रयाग भी तीर्थराज प्रयाग है लेकिन एक अंतर है क्या यह स्थिर प्रयागराज है और तुम चलते फिरते प्रयागराज हो तो ये स्थिर प्रयागराज चलते फिरते प्रयागराज के पास नहीं जा सकता पर चलते फिरते प्रयागराज ने आकर जब स्थिर प्रयागराज को दर्शन दिया तो प्रयाग ने अपना सौभाग्य माना कि मैं तो तुम तक नहीं आ सकता था तुम्हारी कृपा जो तुम चलकर मेरे पास और यह बात यहां नहीं आगे भी कही गई भरत दर्श देखत खुलऊ मग लोगन कर भाग जन सिंगल सिंघल वासन भयविधिवश सुलग प्रयाग सहत प्रयाग सुभाग हमारा अच्छा आपका सौभाग्य क्यों आप भी तो भक्त हैं भरत भरतद्वाज जी बोले हां मैं भक्त हूं और भरत तुम सोच रहे हो कि तुम भी राम जी के भक्त हो तो सौभाग्य कहां दो भक्त मिले तो सौभाग्य कहां प्रसन्नता है कि एक भक्त को दूसरे भगवत भक्त मिले पर भरद्वाज जी बोले भरत तुम भक्त नहीं हो प्रेमी नहीं हो तुम्हें स्वयं तुम्हारे बारे में पता नहीं है नहीं तो तुम बताओ तुम क्या समझते हो अपने को कौन हो तो भरद्वाजी बोले मैं पूछ रहा हूं और घटना के बारे में नहीं परिचय पूछ रहा हूं श्री भरत अवरुद्ध कंठ से बोले मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र भरत दशरथ नंदन भरत भरद्वाजी बोले भरत तुम्हारा यह परिचय सही परिचय नहीं है भरत जी रोने लगे महाराज ठीक कहते हैं मैं दशरथ नंदन भरत नहीं हो सकता कहां दशरथ जी और कहां मैं पिता के अनुरूप मेरे जीवन में कहां वह विशेषता है बंदो अवध भवाल सत्य प्रेम ये ही राम पद बिछुरत दीन दया प्रियतनुत्र परिहर दशरथ श्री राम जी के बिना जीवित नहीं रह सके दो दिन में ही कहने लगे हां रघुनंदन प्राण पीड़ते तुम बिन् जीत बहुत दिन बीते और एक मैं हूं जो राम जी के बिना अब तक जीवित हूं तो कैसे कहूं मैं दशरथ जी का बेटा कहते महाराज ये मेरा परिचय सही परिचय नहीं है पर राम जी का भैया हूं भारद्वाज जी बोले यह भी नहीं हां मैं, मैं राम जी का भैया भी नहीं हो सकता विषय रस रूखे हैं श्री राम और मेरे मन में अवचेतन मन में कहीं ना कहीं तो पद की वासना रही होगी तब तो मेरी माता ने मेरे लिए पद राज्य पद मांग लिया मैं राम जी का भैया भी होने लायक नहीं हूं मेरा अंतकरण महिला है बोले पर एक बात तो है कि मैं महारानी कैकेई का बेटा हूं ना। भारद्वाज जी बोले यह भी सही परिचय नहीं न तुम दशरथ नंदन हो न रामानुज हो न कह किशोर केवल इतना ही जो तुम्हें जानते वो कुछ नहीं जानते पर मैं बताऊ भरत तुम तो तुम तो भरत मोर मतेहू धरे देह जनु राम सने हू तुम दशरथ नंदन नहीं कैकई कह किशोर नहीं रामानुज नहीं भरत तुम तो भक्त नहीं प्रेमी नहीं साक्षात राम प्रेम हो धरे देह जनु राम चने भक्तों ने भक्तों को देखा होगा मेरा सौभाग्य कि मैंने भगवान को भी देखा लेकिन जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि हमने आज वह देखा जो किसी ने न देखा होगा हमने प्रेमी तो देखे हैं लेकिन लोगों ने प्रेमी देखे होंगे पर हमने तो आज प्रेम को देखा है धरे दे जनु राम सने हो राम प्रेम मूर्त तनु आही श्री भरत तो साक्षात राम प्रेम है तभी बाबा कहते श्री राम प्रेम पीयूष पूरण हो तो जनम न भरत को धरे देह जनु राम सले हो यह है श्री भरत भरत भरदवाज जी कहते आज तुम्हें देखकर लगा उस दिन जो घटना घटी थी वह आश्चर्यजनक नहीं थी कौन सी घटना जाना मरम नहात प्रिया मगन हो ही तुम रे अनुरा Anuradha, <laughs> Jana Madhav. हो ही तुम्हारे इस घटना को सुने तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि श्री सीताराम लक्ष्मण स्नान कर रहे भरद्वाज जी कहते मैं संकल्प मंत्र पढ़ रहा था तुम्हारे अनुराग श्री राम जी स्नान कर रहे हैं तन से तो संगम में पर मन से तो भरत के प्रेम में डूबे भरद्वाज जी कहते उसी समय बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा पर भरत वियोग न उनसे सहा गया बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा भरत वियोग न उनसे सहा गया आओ कभी भैरव एक भाव सुनाए तुम्हें सुकव समाज जिसे काव्य में बहा गया करते स्नान थे मध्य में त्रिवेणी के संकल्प सन्मुख श्री राम के पढ़ा गया संकल्प मंत्र भरद्वाज जी ने पढ़ा जम्बू दीपे भरत खंडे तय तो श्री जंबू दीपे भरत खंडे संकल्प सन्मुख श्री राम के पढ़ा गया तो सुधी आई भरत की सुनते ही भरत खंड सुधी आई भरत की सुनते ही भरत खंड गिर पड़े धारा में न राम से रहा गया मगन हो ही तुम अनुराधा मगन हो हो ही मगन हो ही तुमरे जय अनुराग मगन हो ही तुम रे हो ही तुम तुमरे इसलिए आज लगा कि भरत तुम्हें देखकर पता लगा कि श्री राम क्यों तुम्हारे प्रेम में मगन हैं धरे देह है जनु राम सर भरद्वाजी सोचने लगे मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता जैसा मेहमान हो व्यवस्था भी उसके महिमा गरिमा के अनुरूप करनी चाहिए तस पूजा चाहिए जस देवता पर भरतद्वाज जी सोचने लगे कि यहां तो वन है जंगल में मंगल है पर महात्मा का संकल्प हुआ सोनी रीधि सीधे रिदियां सिद्धियां प्रकट हो गई क्या करें भरद्वाजी का आदेश हुआ पहुनाई कर हर श्रम अब मुनि ने तो आदेश दे दिया कि इन सबको आराम से रखो अभी रिद्धियां सिद्धियां आराम के लिए कैसी कैसी सामग्री उपस्थित करती है तो उनके ऊपर उसमें भरद्वाजी का क्या है इतना इतना इंतजाम किया और ऐसा इंतजाम किया कि जो चीज नहीं चाहिए थी वो भी शक चंदन बनिता अधिक भोग देखे हरस लोगा लोग हरस विषमा विषमा बस समय हरस विस्मय विस्मय देखे हरस बेषम बस लो हरस विस्मय हरस विस्मय हरस विस्मय हरस विस्मय लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा इंतजाम बाबा जी के यहां इतना ठाकुर था ये सब किसी ने कहा कि ये क्या सूचना आराम से रहो जो इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है तो आराम से लेकिन श्री भरत की दशा क्या है संपति चकई भरत चक देखो कवियों के द्वारा एक बात कही गई है चकवा और चकवी यह प्रकृति के द्वारा इन्हें कुछ ऐसी भाव दशा मिली है कि रात को इकट्ठे रह नहीं सकते एक सरोवर में भी रहेंगे दिन भर साथ रहेंगे और जैसे जैसे शाम होगी एक दूसरे किनारे दूसरा दूसरे किनारे तभी किसी कवि ने कहा चकवा चकवी दो जने इन्हें न मारो को, को ये मारे करता के रैन बिछो हो रैन किसी ने कहा ये चकवा चकवी रात्रि में एक साथ नहीं रह सकते एक ने कहा हम नहीं मानते प्रयोग करके देखें उसने एक पिंजड़ा लिया और पिंजड़े में दोनों को बंद कर दिया देखते रख दिया गया पिंजड़ा पर देखा क्या कि पिंजड़े में रहने के बाद भी चकवी पिंजड़े की एक दीवार से लगी रही चकवा दूसरी दीवार से रहा लगा हुआ लेकिन दोनों में मिलन नहीं हुआ पूरी रात श्री तुलसीदास जी कहते कि जैसे उस आदमी ने तमाशा देखना चाहा था कि सुना तो है पर जरा देखें भी तो कौतुक बस और लगा कि भरद्वाज भी कौतुक देखना चाहते है कि सुना है अवध राज, राज सिहा दशरथ धन लखी धन धल ते ही पूर्व सई भरत बिनु रा चंचरी चंपक बात सुना तो है पर देखने क्या वैसे ही हैं भरत उन्होंने भी एक पिंजड़ा बनाया और चकवी और चकवा को एक उस पिंजड़े में कैद कर दिया चकवी कौन संपति चकई भरत चक मुनिया खिलवार तेहनी आश्रम पीजदा लाखे भाभी मुनि का आश्रम ही पिंरा संपत्ति ही चकवी है भरत जी ही चक हैं पूरी रात्रि ऐसे ही बीत गई भरत जी को पता ही नहीं लगा उस सुख संपत्ति का उपभोग भोग ही नहीं किया क्योंकि मन हो तब तो मन कहां है देखो तन से हम कहा रह रहे हैं मूल्य इसका नहीं है मन से कहां रह रहे हैं श्री भरती तन से तो इस भोग विलास के वातावरण से भरी हुई व्यवस्था में थे पर मन से मन तहां जहां रघु वै दे ज्ञान रघुबर रघुबर भरत मन कहा जा रघुवर वैदे और मन क्यों है रघुवर वैदे ही के पास इसलिए है क्योंकि सीय राम प्रेम पी पून हो तु जना भरत राम दाम विश्व व्रत आचरत हो सिया राम प्रेम को कलिकाल तुमसी सठनी हठ प्रा राम प्रेम पीयूष पूरन हो तम न भरत को राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्म न भरत को राम प्रेम, प्रेम। Ram, Jay, Jay, Siya Ram, Jay, Siya Ram, Jay, Jay Siya Ram, Jay, Siya Ram, Jay, Jay Siya Ram, Jay, Jay Siya Ram, Jay, Jay Siya Ram, Jay, Jay.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 जय जय शिया राम जय शिया राम जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय शिया राम जय शिया राम जय राम जय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 नमः पार्वती हर हर म